अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की द्वितीय खंड द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो गई है तृतीय मंत्र का विचार आज होना है द्वितीय मंत्र में बताया गया था ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप ओम प्रथम मंत्र में ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति बताई गई थी निर्विशेष ब्रह्म से किसी की उत्पत्ति संभव नहीं है इसलिए बीच में कार्य तथा निर्विशेष ब्रह्म के बीच में अव्याकृत आकाश नामक कारण उपाधि की कल्पना हुई उसे द्वितीय मंत्र के चतुर्थ पाद में पर अक्षर शब्द से कहा वह कार्य की अपेक्षा पर है और उससे भी वस्तुतः ब्रह्म पर हैं असंश्लिष्ट है अब ये जो मायोपाधिक चैतन्य हैं अक्षर शब्दित कारण उपाधि माया से युक्त चैतन्य से जीवों की उत्पत्ति है जीवों की उपाधि की उत्पत्ति प्रथम मंत्र में कहा गया कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं अग्नि से जैसे चिंगारियां उत्पन्न होती हैं ऐसे तो जीवों की ब्रह्म से उत्पत्ति औपाधिकी है सोपाधिक ब्रह्म से और ब्रह्म की उपाधि है कारण उपाधि तो कारण उपाधि चैतन्य से कार्य उपाधि उत्पन्न हुई और उस उत्पन्न हुई कार्य उपाधि से विशिष्ट चैतन्य रूप जीव को माना गया उत्पन्न हुआ स्वतः उसकी उत्पत्ति नहीं इसे स्पष्ट करने के लिए ये मंत्र आ रहा है तृतीय मंत्र ब्रह्म में अप्राणुमना इन विशेषणों से अप्राणत्व मनस्व बताया गया कैसे अप्राणत्व अमनस्त्व है इसे स्पष्ट करना भी अवशिष्ट है तो भाष्य में कहा गया था कि उत्पत्ति से पहले प्राणादि का अभाव होने से विद्यमान प्राणादि को लेकर के ब्रह्म में स आएगा, तो जब विद्यमान है ही नहीं प्राणादि तो उसमें सप्राणवादि असंभव है प्राणादि की अविद्यमानता कैसे है इसे पूछा जा रहा है तृतीय मंत्र के अवतरण भाष्य में कथन ते न सी प्राणादय उच्यते कथम न सी ये प्रश्न हुआ कि प्राणादियों का अभाव असत्व कैसे हैं ये प्रश्न होने पर उच्यते यानी मंत्रेण उत्तरम उच्यते मंत्र के द्वारा उत्तर बताया जाता है तस्माजाते मनसर्वेन्द्रिया चम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ये तस्मात ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक तो ये तस्मात शब्द से ग्राह्य हैं प्रथम मंत्र में जिस अक्षर से भाव शब्दित जीवों की उत्पत्ति बताई गई उस अक्षर का परामर्शक है ये तस्मात ये सर्वनाम तो वो है मायुपहित चैतन्य का परामर्शक ये तस्मात शब्द क्योंकि मा, माया मायु उपहित चैतन्य से ही जीवों की उत्पत्ति बताई गई है जैसे काष्ट उपहित अग्नि से से विभक्त अवयव उपहित चिंगारियों की उत्पत्ति बताई गई है ऐसे तो विशिष्ट मानोगे तो भी उपाधि का परिणाम है कार्य उपाधि और जो उपहित है वह निमित्त मात्रा है हम तो ये तस्मात तो माया युक्त चैतन्य से ब्रह्म से जीव की उपाधिभूत जो शरीर है तदंतपाति तत्व उत्पन्न होते हैं और ये प्राण मन और इंद्रिय शब्द से हिरण्यगर्भ गर्भ की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर अंतपाती पाती तत्व लीजिए हाँ प्राण यानि समष्टि प्राण सूत्रात्मा मन यानि समष्टि अंतकरण मन बुद्धि दोनों आएंगे और सर्व इंद्रिया शब्द से पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया जो अधिदेव है ये सब उत्पन्न होते हैं ये बताया गया तो सीधे इन पांचों प्राण मन बुद्धि पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति माया विशिष्ट चैतन्य से नहीं होती है माया विशिष्ट चैतन्य से उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न होते हैं फिर ये प्राण मन और इंद्रियां इसलिए पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान के अनुसार ये समझना पहले माया विशिष्ट चैतन्य से तस्माद व ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद वायु वायुरग्नि के अनुसार आकाशादि भूतों की उत्पत्ति हुई सूक्ष्म आकाशादि उत्पन्न हुए और उन सूक्ष्म आकाशादि से फिर सम्मिलित रजोगुण से प्राण और सम्मिलित सत्वगुण से मन अलग अलग रजोगुण से कर्मेन्द्रिया अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई उन सूक्ष्म भूतों के तो सूक्ष्म भूतों से प्राणादि की उत्पत्ति का अर्थ हुआ सूक्ष्म भूत भावापन्न माया विशिष्ट चैतन्य की ही चैतन्य से ही प्राणादिकी उत्पत्ति ये दिखाना है सौनक के कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इधम विज्ञातम भवति इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ब्रह्म ज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से अभिन्न है ब्रह्म का कार्य होने से मिट्टी का कार्य होने से घटा दी मृतिका के ज्ञान से जैसे जाने जाता है मृतिका से अभिन्न होने से ऐसे जो कुछ भी अंतिम कार्य है वह भी ब्रह्म का ही कार्य है बीच में जो अन्य अन्य तत्व है उन तत्वभावापन्न ब्रह्म ही उत्तर-उत्तर कार्य के प्रति कारण बनता जा रहा है इसलिए अंतिम कार्य भी ब्रह्म का ही होने से ब्रह्म सर्व कारण है और सर्व कारण ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाएगा कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं रहेगा ये भगो विज्ञाते सर्व इधम विज्ञातम सियात जो सौनक जी का प्रश्न है उसका उत्तर होगा इसलिए इन प्राणादि की उत्पत्ति भी ब्रह्म से ही बताई जा रही है जिस ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है वही ब्रह्म माया विशिष्ट हुआ माया को सत्ता स्फूर्ति दे दी कारण उपाधि को स्वीकार करके और फिर माया विशिष्ट चैतन्य ने उपाधि अंश में जो आकाशादी हैं उस रूप से परिणाम हुआ प्रथम परिणाम हुआ माया का आकाश और आकाश भावापन्न माया उपाधिक भी हुआ पूर्व वाली उपाधि तो रही है। तो माया की माया का प्रथम परिणाम आकाश उपाधिक भी ब्रह्म हुआ फिर आकाशाद वायु के अनुसार माया तथा तो आकाश भाव भावोपाधि का ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई और अग्नि की उत्पत्ति होते समय तीन उपाधियाँ हो गई माया आकाश और वायु आकाश की उत्पत्ति जब हो रही थी आकाश की उत्पत्ति का कारण बना था तो एक उपाधि वाला मात्र माया उपाधि वाला वायु का कारण बनते समय माया और आकाश द्वि द्विउपाधिक ब्रह्म वायु यानी सूक्ष्म वायु का कारण है त्रि उपाधिक ब्रह्म सूक्ष्म अग्नि का कारण है चतुष उपाधिक चुपाधिक ब्रह्म हो जाएगा जल का कारण पंच उपाधिक ब्रह्म हो जाएगा पृथ्वी का कारण और सड़ उपाधिक ब्रह्म प्राण तथा तो मन का कारण होगा क्योंकि इन पांचों सूक्ष्म भूतों का सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है प्राण का मतलब प्राण पांचों भूतों से उत्पन्न हुआ का अर्थ हुआ माया तथा पांच भूत उपाधिक ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति हुई हाँ। तो ये तस्मात जाएते प्राण का अर्थ ब्रह्म के ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति हुई ऐसे सड़ उपाधिक ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ और सभी इंद्रिया उत्पन्न हुई यही तो सूक्ष्म शरीर जीव का उपाधि है जीव की उपाधि उत्पन्न हुई तो माना गया जीव उत्पन्न हुआ तथा अक्षरात अ सौम्य भावा प्रजायंत जो कहा गया था तो हे सौम्य अक्षर से भावों की उत्पत्ति इस प्रकार होती है चिंगारियों की अग्नि से उत्पत्ति के तरह तो इनकी उपाधि की उत्पत्ति है जैसे काष्ट उपाधिक अग्नि से काष्ठ का अवयव विशेष अलग हो गया तो माना गया उस अलग हुए अवयव से विशिष्ट अग्नि जो चिन्हगारिया कहलाती हैं वह उत्पन्न हुई ऐसे इस सड़ उपाधिक ब्रह्म से जैसे ही प्राणादि उत्पन्न हुए तो वो माना गया प्राणाधि उपाधिक जीव उत्पन्न हुआ तो ये तस्मात्ते प्राणो मनस च और ये जायते खम ये भी लगाना और ये जायते वायु एक जायते ज्योति ये जायन्ते आपह एक जायते पृथ्वी और पृथ्वी का विशेषण है विश्व धारिणी धारिणी का अर्थ होता है धारण करना शील है जिसका स्वभाव है जिसका और विश्वश्द का अर्थ है सर्व समस्त पदार्थों को अपने में निवास करने वाले समस्त पदार्थों को धारण करना जिसका सील है ऐसी पृथ्वी भी ये तस्मात जायते इसी ब्रह्म से उत्पन्न होती है तो पहले खम आदि शब्द तो सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई और फिर इनसे विशिष्ट ब्रह्म से प्राणादि की उत्पत्ति हुई ये अर्थ समझना भाष्य है भाष्य को देखिए तो यस्मात ये तस्मात्व पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि क्षिता नाम रूप बीज उपाधि है माया और उससे उपलक्षित यानी माया विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म और उसी से जायते यानी उत्पद्य कौन तो अविद्या अविद्याषय विकारभूतो नामध्येयो अधत्मक प्राण तो अविद्या विषय इसका अवतरण है अविद्या विषय विकारभूत का टीका में अच्छा यस्मादे तस्माद इसका भी अवतरण है पहले इसका अवतरण देखिए फिर विषय का तो यदि चैतन्य निरूपाधिक शुद्धम अविकल ब्रह्म यीवा कैबल्यम तदव मया प्रतिबिंबितूपेण कव यस्मास्मादे तो जो चैतन्य पूर्व मंत्र में निरुपाधिक ब्रह्म के रूप में बताया गया वह शुद्ध है अप्राणो हेमना शुभ्र और अविकल्प है का है विकल्प शब्द का अर्थ है विशेष अविकल्प का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष उन निर्विशेष है जो ब्रह्म जिसके एक ज्ञान से जीव कैवल्य को प्राप्त करते हैं यानि मुक्त हो जाते हैं तो यद तत्व जीवानाम कैवल्यम जीवों को मोक्ष होता है जिसके ज्ञान से तदेव यानी वही ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म है वही माया प्रतिबिंबित माया में प्रतिबिंबित हुआ ईश्वर रूप हो गया तो कारणम भवती वही ब्रह्मा माया रूप उपाधि को लेकर के कारण मिल जाता <coughs> इसे यस्मा एव पुरुषात इत्यादि वाक्य से कहा गया मूल मंत्रस्थ एत शब्द से ग्रहण किया गया अब अविद्या विषय इसका है टीका में प्राण उत्पत्ति ऊर्ध भविष्यति इति शंका निवृत्थ श्रुत्यंतर प्रसिद्ध प्राणस्य से विशेषण आह अविद्या विषय विकार विकारभूत ऐसा भाष्य में पहले कहा गया कि प्राण की उत्पत्ति से पहले प्राण अविद्यमान होने से ब्रह्म को प्राण नहीं कहा जा सकता स मना नहीं कहा जा सकता तो कहते हैं प्राणादि की उत्पत्ति होने के बाद तो फिर उनका अस्तित्व है जाएते अस्ति तो अस्तित्व रूप विकार से युक्त होने से उन्हें माना जाए विद्यमान अरुण विद्यमान उत्पत्ति के अनंतर विद्यमान प्राणादि को लेकर के ब्रह्म में स्राणत्व स मनस्त्व माना जाए भले ही उत्पत्ति के पहले अविद्यमान होने से ब्रह्म अप्राण है अमना है किंतु प्राणादि के उत्पत्ति के बाद तो वह हो सकता है सप्राण समना ब्रह्म इस प्रकार की शंका किसी ने की इस शंका का निराकरण करने के लिए ये कहा गया कि जगत का स्थिति काल में भी अस्तित्व कार्यत्वन रूपेण है ही नहीं कार्यत्वन रूपेण यानि कार्यात्मना कार्य तीनों काल में असत ही है कारणात्मना ही उसका अस्तित्व है ये दिखाना है इसलिए उत्पत्ति के अनंतर भी प्राण, प्राणाधि रूप से प्राणादि कार्य है ही नहीं उनाम मात्र है ऐसा छांदोग्य श्रुति कहती है वाचारम्भनम विकारो नामध्येयम मृतिका इतव सत्यम जो घटादी दी हैं वो नाम मात्र है वस्तु का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं कम्ब गुरुवादिमान कार्य का वह नाम मात्र ही है उसका कोई अर्थ नहीं है नामध्येयम इसमें ध्येयट प्रत्यय है और नाम मात्र को बताने के लिए नाम एव नाम अध्येयम और एवकार व्यावर्तक है अर्थ का नाम मात्र है अर्थ कुछ है ही नहीं कौन विकार विकार यानि कार्य जो कार्य है वह नाम मात्र ही है और उसका अर्थ देखोगे कार्य का कार्यात्मना तो उसका कोई अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता यह ध्यट प्रत्यय बताता है अवधारण अर्थ में होने से इस दृष्टि से कहते हैं कि प्राण उत्पत्ति ऊर्धम तर ही सप्राणत्व परमात्मनु भविष्यति इति शंका निवृत्त्यर्थम इस शंका का निराकरण करने के लिए श्रुत्यन्तर प्रसिद्धम प्राणस्य विशेषणम श्रुत्यंतर है छांदोग्य श्रुति और छांदोग्य श्रुति में प्रसिद्ध जो प्राण का विशेषण है वो बताया जा रहा है अविद्या विषय विकार विकारभूतो नामध्येय तो अविद्या विषय अविद्या है भ्रांति और भ्रांति का जो विषय है यानी भ्रांति सिद्ध है जैसे रज्जु सर्प अविद्या विषय है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो केवल भ्रांति जब तक है तभी तक विद्यमान है प्रातिभाषिक है ऐसे ही विकार जितना भी है कार्य वह रज्जु सर्पादी के तरह अविद्या विषय है यानी भ्रांति सिद्ध है तो अविद्या विषय विकार भूत तो जितना भी कार्य है वो सबका सब, सब भ्रांति सिद्ध है इसलिए उसे नामधेय मात्र माना जाएगा नामधेय का अर्थ है टीका में टीकाकार कहते हैं कि इति वांग मात्रो न वस्तुव्रत इत्यर्थ। ये नाम मात्र ही है वस्तुव्रत नहीं है इसका अर्थ है कार्य की अपनी सत्ता नहीं है कारण की सत्ता से अलग स्वतंत्र सत्ता कार्य की नहीं है तो इसलिए यानी वस्तु सत्य नहीं है नाम मात्र है तो अविद्या विषय विकार भूतो नाम धेयो अंद्रितात्मकः प्राणः वह अंद्रितात्मक है यानी अंद्रित स्वरूप है रज्जुसर्प के तरह प्रातिभाषिक है ऐसा छांदोग्य छांदोज्यश्रुति बताती है इसलिए कहते हैं वाचारम्भ विकारो नाम धेय इति श्रुत्यंतरा ये श्रुत्यंतर बताता है न ही अविद्या अविद्याषय अनृतेन प्राणेन स प्राणव पर सैत्र् स्वप्नदृष्टन इव पुत्रेन सपुत्रव तो जैसे कोई अवस्था में अपुत्र है उसे अपुत्रपना का बड़ा दुख है हमेशा पुत्र के विषय में सोचता रहता है मन में और कभी स्वप्न में उसने देखा कि वह पुत्र वाला है पिता है तो स्वप्न में सपुत्रत्व तो उसमें आने से जागृत अवस्था में जैसे वह स्वप्नदृष्ट पुत्र से सपुत्र नहीं कहलाता कोई भी जागृत में उसे सपुत्र नहीं कहलाएगा कोई नहीं कहेगा कि ये सपुत्र है तो स्वप्न दृष्ट पुत्र को लेकर के जैसे जागृत में जो अपुत्र है वह अपुत्र ही रहता है सपुत्र नहीं होता ऐसे ये स्वप्न में दृष्ट पुत्र के तरह जो भी विकार हैं जागृत में दिखने वाले वे प्रातिभाषिक हैं परमार्थत इन प्राणादि जो स्वप्नदृष्ट पुत्रवत हैं, अविद्या विषय हैं नाम मात्र हैं उनसे प्राणादिके उत्पत्ति के बाद भी परमात्मा सप्राण नहीं हो सकता ये कहा गया इसे समझाने के लिए दृष्टांत हैं कि तेन अविद्या विषय अंध्रित प्राणेन पर प्राणत्व न स करना तो वो जो स्वप्नदृष्ट पुत्र स्थानीय अविद्या विषय आध्रित प्राण है जो उत्पन्न हुआ है उसको लेकर के उत्पत्ति के अनंतर भी परमे यानी परमात्मा में सप्राणत्व तो सिद्ध नहीं होगा से तीनों कालों में भ्रांति काल में भी रस्सी युक्त ही है उसमें सर्पत् नहीं है जिस समय सर्प की भ्रांति हो रही है उस समय रस्सी में वास्तविक सर्पत्व रूप विशेष नहीं है उस समय भी रज्जुत्व ही है ऐसे जगत की प्रतीति काल में वेदांत में उत्पत्ति तो प्रतीति मात्र है ना? तो जगत की काल में भी ब्रह्म प्राण नहीं है अप्राण ही है तो ये हुआ कि आविद्यक उत्पत्ति है माया विशिष्ट ब्रह्म से प्राण की रो भी सीधे सीधे नहीं पंचभूतों द्वारा तो जैसे प्राण की आविद्यक उत्पत्ति है ऐसे मन की भी तो ये तस्मात मन जायते तो मन भी कैसे उत्पन्न होगा तो आविद्यक की। तो एवं मन सर्वाणी स इंद्रिया विषयाच एव जायन्ते। तो इसी प्रकार जैसे प्राण उत्पन्न हुआ इसी प्रकार मन इंद्रिया और इंद्रियों के विषय भी इस माया विशिष्ट ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं सिद्धम अस्य अशपचरितम अप्राणादिमत्व इतर्थ तो ये सब की अविद्या की उत्पत्ति होने से सभी के सभी अविद्या विषय होने से भ्रांति सिद्ध होने से ये तस्मात् अर्थ है परमात्मा निरुपचरित यानी मुख्य रूप से उपचरित का तो अर्थ होता है गौण अनुपचरित का निरूपचरित का अर्थ हो जाएगा प्रधान तया, मुख्य तया क्या होगा कि अप्राणवादि सिद्ध हो, होगा अप्राणादिमत्व निरूपचरित यानी प्रधानम अप्राणादिमत्व ब्रह्मण सिद्धम ऐसे लगाना असयान ब्रह्मण तो आगे कहते हैं कि यथाच प्राग उत्पत्ते परमार्थ तो असंत तथा इति दृष्टव्या तो जैसे प्राणादि उत्पत्ति से पहले असत हैं ऐसे लीन होने के बाद भी असत ही हैं और स्थिति काल में भी प्राणादि रूप से वे असत ही हैं केवल प्रतिति मात्र है उनकी नामधेय है न ना। आगे कहते हैं यथा तथा शरीर विषय कथा कर्णनी मन से भूता वाबा आवाहा भेद तो कहते हैं जैसे कर्ण यानि इंद्रिया उत्पन्न हुई सर्व इंद्रियानी शब्द से कही गई और मन कर्णानी शब्द से लेना कर्णानी यानि मनस् इंद्रिया ये कर्ण है ऐसे ही शरीर और विषयों के कारणभूत जो स्थूल भूत है वे भी उत्पन्न हुए खम आकाशम इत्यादि से बताया जा रहा है थोड़ा टीका में है टीका को देखिए प्राणादीना पाठक्रमो अर्थक्रमें बाध्य बाध्यते। यानी प्राण आदि की पहले उत्पत्ति बताई फिर आकाश आदि की उत्पत्ति बताई जा रही है तो ये जो क्रम है पाठ क्रम, वह अर्थ क्रम को लेकर के बाधित होगा क्योंकि अर्थ क्रम बलवान माना जाता है पाठ क्रम की अपेक्षा पाठ क्रम है जैसा यहाँ पर दिखाया है पहले प्राण की उत्पत्ति फिर मन की उत्पत्ति फिर इंद्रियों की उत्पत्ति और इनके बाद उत्तरार्ध में बताया गया आकाश आदि की उत्पत्ति को लेकिन ये प्राण तो आकाश आदि से उत्पन्न होते हैं इसलिए अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो आकाश आदि तो प्राण के कारण होने से पहले आएंगे और फिर प्राणादि उत्पन्न होंगे सूक्ष्म आकाश आदि उत्पत्ति के अनंतर प्राणादि की उत्पत्ति होगी यह अर्थक्रम है इसलिए कहते पाठ प्राणादीना पाठक्रमो अयम अर्थक्रमेण बाध्यते क्यों तो कहते हैं आगे मंत्र में बताया जाएगा कि गता कला पंचदश इति भूतेषु श्रवणेन इति लयश्रवण्न प्राण भौतिकवगतर प्राणोत्पत्तिरद्रष्टव्यातिष्ठा मंत्रा तृतीय मुंडक मे द्वित उसमें प्रति आ, कला शब्द से लेना है प्राणादियों को और प्राणादियों को बताया जा रहा है कि वे गत हो जाती है यानी लीन हो जाती है किसमें तो प्रतिष्ठा शब्द से ग्राह्य है उन प्राणादि कलाओं का कारण प्राणादि कलाओं का कारण है अपंचकृत पंचभूत सूक्ष्म पंचभूत प्रतिष्ठा शब्द से ग्राह्य है तो प्रतिष्ठा गता हा, कला पंचदश कला प्रतिष्ठा गता तो इसमें प्रतिष्ठा द्वितीय का बहुवचन है गताह का कर्म है गता प्रथमा बहुवचन है कला का विशेषण है तो पंद्रह कलाएँ अपने अपने उपादान कारण में विलीन हो गई प्रतिष्ठा गता का अर्थ है प्रतिष्ठा का अर्थ है उनके उपादान कारण और पंचदश कला शब्द से लेना इन प्राणादि कलाओं को तो प्राणादि कलाएं अपने अपने उपादान कारण में विलीन हो गई गताह कला पंचदश प्रतिष्ठा यह मंत्र बताएगा तो प्रतिष्ठा शब्द से ग्राह्य इनके उपादान कारण हैं है सूक्ष्म भूत। उन्ही में आकाश आदि सूक्ष्म भूतों में प्राणादियों का विलय बताया जा रहा है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इस मंत्र से इसलिए माना जाएगा सूक्ष्म भूतों को जिसमें प्राणादि का विलय हो रहा है उन्हें माना जाएगा प्राणादि का कारण और बिना कारण के कार्य की निष्पत्ति नहीं होती तो ये प्राणादि माने जाएंगे आपके सूक्ष्म भूतों के कार्य इसलिए सूक्ष्म भूत पहले होंगे और इनके बाद प्राणादि की उत्पत्ति समझना ये अर्थ क्रम है उस दृष्टि से लिखते हैं इति भूतेषु लय श्रवणे न इतिने इतिन मंत्रे इस मंत्र से सूक्ष्म भूतों में प्राणादि का लय श्रवण होने से प्राणा भौतिकत्व अवगमात तो प्राणादि भौतिक है अन्य भूतों का कार्य है ये निश्चय होने से भूतोत्पत्ति अनंतरम प्राणोत्पत्तिर्द्रष्टव्या पहले सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति फिर प्राणादि की उत्पत्ति माया विशिष्ट ब्रह्म से हुई ये समझना अब ये जो उत्तरार्थ हैं खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी ईश्वस धारिणी इत्यादि इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं खम यानी आकाशम खम शब्द का अर्थ कर दिया आकाशम भाष्य में भाष्कर भगवान ने वायु का अर्थ करते वायु हु आ तो बाह्य जो वायु है आ वहादि भेद विशेष बाह्य वायु के आवह प्रवह इत्यादि भेद होते हैं उसमें आवह कौन से वायु को कहा जाएगा प्रवह कौन से वायु को कहा जाएगा तो आवह इत्यादि पदों की व्युत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार टीका को देखिए अभिमुखम आग्छन वायु आवह जो सामने से आ रहा है वायु तो माना जाता है उसे आवह, वह और पूरातः गच्छन प्रवह और जो पीछे से सामने की ओर जा रहा है तो उसे प्रवह कहा जाता है जिस दिशा के ओर हम जा रहे हैं उस दिशा से इधर आ रहा है यदि हम जिस दिशा से आ रहे हैं उस दिशा के ओर तो आवह हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा से दिशा के ओर जा रहा है हम जिस दिशा से जा रहे हैं उस दिशा से हम जिधर जा रहे हैं उधर ही जा रहा है तो प्रवह हुआ ऐसे वायु के भेद हैं ये आवह प्रवह आदि भेद वाला जो वायु है ये है स्थूल वायु के भेद सूक्ष्म वायु के भेद नहीं होते तो स्थूल वायु की उत्पत्ति बताई जा रही है और ये भी कैसा है वायु तो इसमें दो विशेष गुण हैं एक स्पर्श और एक शब्द आकाश में तो शब्द मात्र है वायु में शब्द स्पर्श उभय है तो आगे कहते हैं कि शब्दस्पर्श रूप रस गंधा उत्तरोत्तर गुणा ये शाम तानी तथोक्ता वो आगे एक भाष्य में विशेषण आ रहा है उसका विग्रह करके बताया है एक पद का बौरी समास का विग्रह वो भाष्य पढ़ेंगे तब इस यहाँ आना तो भाष्य में देखिए आगे आवहादि भेद के बाद में ज्योति रग्नी ही ज्योति शब्द से अग्नि को लेना है पंचभूतों में से आपह शब्द से उदक यानी जल और पृथ्वी धारी धरित्री पृथ्वी है धरित्री विश्व से सर्वस्व धारिणी सबको धारण करने वाली ये चब्दस्पर्शरूपरसगंधोत्तरो पूर्वपूर्वगुणसहिता एक तस्तव जाये तेजो पूर्वपूर्व पूर्व भूत गुण हैं उन पूर्वपूर्व भूत शब्दी गुणों के साथ अपने अपने एक एक विशेष गुणों से युक्त ये पृथ्वी पाचो भूत इसी ब्रह्म से उत्पन्न होते तस्मात जायन्ते तस्मा तो जायते हैं आकाशादी <coughs> आकाशादी भूता आकाशादी भूत वे कैसे हैं तो शब्द स्पर्श गुणानी शब्दस्पर्श रूप रस गंधो गंध ये हैं उत्तर उत्तर गुण जिनमें यानी आकाश में केवल शब्द गुण वायु में शब्दस्पर्श उभय गुण अग्नि में शब्द स्पर्श रूप जल में और भी उनके साथ रस जोड़ देंगे तो चार और पृथ्वी में गंध भी जोड़ देंगे तो पांच ये उत्तर-उत्तर गुण हैं जिनमें उसी का ये विग्रह है टीका में कि शब्द स्पर्श रूपरस गंधा उत्तरोत्तर से गुणा यशा तानी तथोक्तानी उन पंचभूतों को कहा जाता है गंधो उत्तर-उत्तर गुण है न भूत तो आगे आगेह टीका में यथा यहातंतुअवस्थापन्नावयी कारण पट शुक्लगुण जाये थे तथा आकाश अवस्थापन्ना ब्रह्मणु जायमानो वायु आकाश गुणे न शब्दे न अन्वित जायते तो जैसे वस्त्र होता है रुई से ही सीधे रुई से नहीं होता ओ तंतु भावापन्न जो रुई है और वो तंतु जो रुई से बना हुआ है वो यदि सफ़ेद है, तो शुक्ल गुण से विशिष्ट तंतु भावापन्न जो रुई उसे उत्पन्न होने वाला वस्त्र वो शुक्ल होता है उसमें अपने अन्वयी कारण कहा जा रहा है तंतु को वस्त्र में वो अनुवित है विद्यमान है तंतु वस्त्र में तंतु विद्यमान है और उस तंतु का जो गुण है शुक्ल रूप उस शुक्ल रूपात्मक गुण से युक्त उसका कार्य देखा जा रहा है लोक में लाल रूप से विशिष्ट तंतु से लाल वस्त्र हो जाएगा का मतलब कारण का जो गुण है वह कार्य में अन्वित होता हुआ देखा जा रहा है कार्य अपने कारण के गुणों से युक्त होता है तो आकाशाद वायु यह श्रुति आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति बता रही है वायु को कार्य बता रही है आकाश भावापन्न ब्रह्म का तो आकाश स्वयं भी कार्य है माया विशिष्ट चैतन्य का और माया विशिष्ट चैतन्य ने आकाश का रूप धारण कर लिया और आकाश भावापन्न तो कार्य में अपना एक विशेष गुण होता है वो विशेष गुण आया आकाश का शब्द आकाश में और उस आकाश को माया विशिष्ट चैतन्य में चैतन्य ने अपनी उपाधि के रूप में धारण कर लिया तो आकाश भावापन्न माया विशिष्ट चैतन्य से वायु उत्पन्न हुआ तो वायु का कारण केवल माया विशिष्ट चैतन्य नहीं आकाश भावापन्न माया विशिष्ट चैतन्य है इसलिए आकाश भावापन्न माया विशिष्ट चैतन्य में एक विशेष गुण शब्द था वह अन्वयी कारण है तंतु का जैसे शुक्लादि गुण है ऐसे वायु के कारणभूत ब्रह्म का एक विशेष गुण हुआ शब्द वह भी उसके कार्यभूत वायु में आएगा और वायु का अपना एक विशेष गुण रहेगा स्पर्श इस प्रकार वायु भावापन्न ब्रह्म हो जाएगा शब्द स्पर्श उभय गुण विशिष्ट और वायु भावापन्न ब्रह्म से वायुरग्नि के अनुसार अग्नि उत्पन्न हुआ तो अग्नि के कारणभूत वायु में दो विशेष गुण होने से कारण से वे दोनों विशेष गुण भी आएंगे अग्नि में और अग्नि का एक अपना विशेष गुण रूप ऐसे तीन गुण वाला हो जाएगा अग्नि और अग्नि अग्निभावापन्न ब्रह्म से उत्पन्न होगा अग्नि रापह के अनुसार जल तो जल के कारणभूत अग्निभावापन्न ब्रह्म में तीन विशेष गुण होने से वे तीनों कारण के गुण भी आएंगे और कार्य जो जल है उसका एक रसात्मक गुण ऐसे चतुस्गुण चतुर्गुण हो जाएगा वो और इन जल भावा भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी उत्पन्न होगी अद्य पृथ्वी के अनुसार तो कारण में चार गुण है चारों गुण कारण के और पृथ्वी का एक विशेष गुण ऐसे पाँच गुणवती हो जाएगी पृथ्वी ये यहाँ पर बताया गया वस्त्र तंतु और वस्त्र के दृष्टांत से तो यथा शुक्ल तंतु अवस्था अवस्थापन्नात अन्वयी कारणा जाटगुणो जायते तथा आकाश अवस्थापन्ना ब्रह्मणो जायु आकाशगुणन शब्दन अन्वे जायते तो शब्द और अपना स्पर्श ऐसे दो गुणों से युक्त हुआ वायु तथा वा वायुभापन्ना ब्रह्मणो अग्नि तद्गुण अनुवितो जाये इति दृष्ट्य ये बताया गया आगे हैं एक शंका और समाधान टीका में इसे देखते हैं कल